रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं पूर्वोक्त कथन के दृष्टांत स्वरूप हम पाठकों के लिए व्यास नंदन परमहसाग्रगण्य श्री सुखदेव के जीवन वृत्तांत का निर्देश कर सकते हैं माया रहित सुखदेव जी के जीवन में जन्म से ही नाना प्रकार से दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित होने लगे थे किंतु वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे की पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ होने के कारण ही उनको इस प्रकार के अनुभव हो रहे थे अपने पिता पूज्य देव के समीप वेदादि शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर सुखदेव जी एक दिन उनसे बोले शास्त्रों में जिन अवस्थाओं का उल्लेख है मैं आजन्म उनका अनुभव कर रहा हूँ फिर भी आध्यात्मिक राज्य के चरम सत्य की मुझे उपलब्धि नहीं हुई है यह मैं पूर्णतया निश्चय नहीं कर पा रहा हूं अतः उस विषय में आपको जो विदित है कृपा कर मुझे बतलाइए व्यासदेव जी यह सोचने लगे कि सुख को आध्यात्मिक लक्ष्य तथा चरम सत्य के संबंध में मैंने निरंतर उपदेश दिया है फिर भी उसके मन का संदेह दूर नहीं हुआ है वह यह सोच रहा है कि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर वह संसार को त्याग देगा इसलिए मैंने स्नेहवश अथवा अन्य किसी कारण से उससे सारी बातें नहीं बताई है अतः अन्य किसी मनीषी के समीप जाकर उसे उन विषयों को श्रवण करना होगा इस प्रकार चिंतन कर व्यासदेव जी ने कहा मैं तुम्हारे इस संदेह को दूर करने में असमर्थ हूँ मिथिला के विदेहराज जनक जी के यथार्थ ज्ञानी होने की ख्याति तुमसे छिपी हुई नहीं है अतः उनके समीप जाकर तुम अपने प्रश्नों की मीमांसा कर लो सुखदेव जी अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही मिथिला पहुंचे तथा राजर्षि जनक जी से ब्रह्मज्ञ पुरुषों को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे कर गुरु उपदेश शास्त्रवाक्य तथा अपने जीवन के अनुभवों में ऐक्य देख कर उन्होंने शांति प्राप्त की थी उपरोक्त कारण के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के लिए परवर्ती काल में साधन करने के और भी कई गूढ़ कारण थे यहाँ पर हम उनका उल्लेख मात्र ही कर रहे हैं शांति प्राप्त कर स्वयं स्वयंकृतार्थ होना ही उनके साधन का ध्येय नहीं था श्री जगन माता ने जगत के कल्याणार्थ ही उनके शरीर धारण कराया था इसलिए परस्पर कलहयुक्त धार्मिक मतों का अनुष्ठान कर सत्य-सत्य के निर्णय करने का अद्भुत प्रयास उनके जीवन में उपस्थित हुआ था अतः यह कहा जा सकता है कि समग्र आध्यात्मिक जगत के आचार्य पद को ग्रहण करने के निमित्त उन्हें सर्व प्रकार के धार्मिक मतों के साधन तथा उनके चरम उद्देश्य के साथ परिचित होना पड़ा था इतना ही नहीं केवल अनुष्ठान की सहायता से उनकी तरह निरक्षर पुरुष के जीवन में शास्त्र वर्णित अवस्थाओं को उदित कर श्री जगदम्बा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा वर्तमान युग में वेद बाइबिल पुराण कुरान आदि समस्त धर्मशास्त्रों की सत्यता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रसर हुई थी इसीलिए स्वयं शांति लाभ करने के पश्चात भी उनके साधनों का विराम नहीं हुआ था प्रत्येक धर्म मत के सिद्ध पुरुष तथा विद्वानों को यथा समय दक्षिणेश्वर में लाकर श्री रामकृष्ण देव को समस्त धर्म मत संबंधी साधनानुष्ठान पूर्ण शास्त्रों को सुनने का जो अधिकार जगन ने विशेष प्रयोजन साधन के निमित्त ही प्रदान किया था उसे हम जितना ही उनके जीवन की आलोचना में प्रविष्ट होंगे उतना ही स्पष्टतया समझ सकेंगे यह पहले ही कहा जा चुका है कि साधन काल के प्रथम चार वर्षों में ईश्वर दर्शन के निमित्त हृदय का व्याकुल आग्रह श्री रामकृष्ण देव का प्रधान अवलंबन था उनको सब विषयों में शास्त्र निर्दिष्ट विधिपूर्वक ठीक मार्ग में परिचालित कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए उस समय कोई भी व्यक्ति उनके समीप उपस्थित नहीं हुआ था इसलिए सभी साधन प्रणालियों के अंतर्गत तीव्र आग्रह की उस समय उनका एकमात्र सहारा था केवल उसी की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ था और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बाह्य किसी विषय की सहायता न मिलने पर भी केवल व्याकुलता के द्वारा ही साधक को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है किंतु केवल उसकी सहायता से सफल होने के लिए उस व्याकुलता का परिमाण कितना अधिक होना वांछनीय है बहुधा हम इस बात का विचार करना भूल जाते हैं श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की पर्यालोचना करने पर हमें यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है हमने देखा है कि तीव्र व्याकुलता की प्रेरणा से उनके भोजन निद्रा दज्जा भयादि शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ संस्कार तथा अन्य सारे अभ्यास मानो कहीं विलुप्त हो चुके थे साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण करना तो दूर रहा अपने जीवन की रक्षा की ओर भी उनका किंचित मात्र ध्यान नहीं था श्री रामकृष्ण देव कहते थे शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने से उस समय सर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगने के कारण अपने आप जटा बन चुके थे ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता से शरीर स्थानों की तरह ऐसा निश्चल हो जाता था कि उसे जड़ पदार्थ समझकर, बिना किसी संकोच के मेरे सर पर चिड़िया आकर बैठी रहती थी तथा केस के अंदर की धूल में चोच गाड़कर चावल के कणों को ढूंढा करती थी पुनः कभी कभी भगवत विरह में अधीर हो धरती पर मैं इस प्रकार अपने मुंह को रगड़ता था कि मुंह छिल जाता था तथा जगह जगह से रुधिर निकलने लगता था इस तरह ध्यान भजन प्रार्थना आत्मनिवेदन आदि में उस समय मेरा सारा दिन किस प्रकार से निकल जाता था इसका मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था तदनंतर संध्या होने पर जब चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होती थी तब मुझे यह ख्याल होता था कि दिन डूब चुका है और वह दिन भी व्यर्थ निकल गया माँ का दर्शन नहीं मिला उस समय तीव्र छोब में मेरा हृदय इस प्रकार व्याकुल हो उठता था कि मैं शांत नहीं हो पाता था पछाड़ खाकर धरती पर गिर कर अभी तक तूने दर्शन नहीं दिया यह कहकर मैं जोर से रोने लगता उस समय मेरा रुदन चारों ओर गूंज उठता था तथा यातना से मैं छटपटाया करता था लोग कहते थे पेट में शूल का दर्द होने लगा है इसीलिए वह इतना रो रहा है हम लोग जिस समय श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुँचे थे उस समय कभी कभी हम लोगों को ईश्वर के निमित्त हृदय में तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता को समझाने के लिए इन बातों को सुनाते हुए आक्षेप के साथ वे कहा करते थे स्त्री पुत्रादि की मृत्यु अथवा जमीन जायदाद के नष्ट होने पर लोग आँखों से घड़ों पानी बहाते हैं पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ इसके लिए क्या एक चुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आँखों से निकला है और उल्टा कहते हैं उनको इतना पुकारा फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया ईश्वर के लिए इस प्रकार व्याकुल होकर एक बार पुकारो तो सही देखें कैसे वह दर्शन नहीं देते हैं उनकी ये बातें हमारे हृदय में भीग जाती थी यह सुनने से ही हमें यह अनुभव होता था कि अपने जीवन में इन बातों की सत्यता का प्रत्यक्ष करने के कारण ही वे इस प्रकार असंदिग्ध हो उन्हें इस प्रकार कह पा रहे हैं